देवी भागवत सातवा स्क देवी का अपना विराट रूप दिखाना श्री देवी ने कहा भगवत वसलता के कारण मैंने तुम्हें यह रूप दिखला दिया है केवल मेरी एक कृपा को छोड़कर वेदाध्ययन योग दान तप और यज्ञ कोई भी साधन इस रूप को दिखाने में कारण नहीं हो सकता राजेंद्र अब प्राकृत विषय अर्थात ब्रह्म विद्या का जो उपदेश चल रहा था उसे सुनो परमात्मा ही उपाधि भेद से जीव संज्ञा प्राप्त करता है फिर उसमें कर्तव्य गुण आ जाते हैं धर्म अधर्म हेतु नाना प्रकार के कर्म करने की उसमें क्षमता आ जाती है जीव होने के कारण वह नाना योनियों में जन्म लेकर सुख दुख भोगता है फिर तत्त संस्कार के प्रभाव से अनेकों प्रकार के कर्मों में उसकी प्रवृत्ति हो जाती है फलस्वरूप उसे भांति भांति के शरीर धारण करने पड़ते हैं सुख दुख से कभी छुटकारा नहीं मिलता घटी नामक यंत्र की भांति इस जीव को कभी विश्राम करने का अवसर नहीं मिलता काम और क्रिया का क्रम निरंतर चालू रहता है इसमें कारण केवल अज्ञान ही है अतः अज्ञान का नाश करने के लिए मनुष्य को सदा प्रयत्न करना चाहिए अज्ञान का सर्वथा मिट जाना ही जीवन की सफलता है पुरुषार्थ की समाप्ति तथा जीवन मुक्त दशा की उपलब्धि अज्ञान नाश पर ही निर्भर है इसे को श्रेष्ठ अज्ञान से उत्पन्न कर्म अज्ञान को दूर करने में सफल आशा करना ही व्यर्थ है कारण अनर्थदायी कर्म अकस्मात आते रहते हैं राग द्वेष और अनर्थ का क्रम कभी बंद नहीं होता अतः मनुष्य का कर्तव्य है कि सारा प्रयत्न में लगा रहे। समुच्चयवादी कहते हैं नेवेह है इस श्रुति के अनुसार कर्म आवश्यक है, साथ ही पद की प्राप्ति में साधक होने के कारण ज्ञान की भी आवश्यकता है। चिंतक कर्म ज्ञान का सहायक होकर रहता है पर उनका यह कहना संगत नहीं कारण दोनों परस्पर विरोधी हैं, क्योंकि हृदय की ग्रंथि का छेदन करने में ज्ञान साधक है और ग्रंथ के बनने में कर्म फिर ये दो असहकारी होने से एक जगह कैसे रह सकते हैं जैसे अंधकार और प्रकाश का साथ साथ रहना नितांत असंभव है। साथमते संपूर्ण वैदिक कर्मों की चरम सीमा अंतकरण की शुद्धि है अतः उनको यत्न पूर्वक करना चाहिए वे कर्म हैं सम दम तितिक्षा, वैराग्य और सत्व अर्थात चित्त शुद्धि इतने ही कर्म करने, करने वेदांत का श्रमण करे तथा सावधान रहे तत्व मसी वाक्य के अर्थ का विचार करे तत्व मसी यह वाक्य जीव और ब्रह्म की एकता बोधक है एकता बोध होने पर मनुष्य निर्भय होकर मेरा रूप बन जाता है हिमालय पहले पदार्थ का ज्ञान होता है तत्पश्चात वाक्यार्थ का तत्पद का जो वाक्यार्थ है वह मैं ही हूँ तुम पद का वाक्यार्थ जीव है इसमें कोई संशय नहीं विद्वान पुरुष अशी इस पद से तथ और तुम दोनों की एकता बतलाते हैं वाक्यार्थ पृथक पृथक होने से श्रुति कथित इन दोनों पदों में एकता नहीं घट सकती अतः लक्षणा कर चाहिए दोनों का लक्ष्यार्थ चित्त हो तभी दोनों की एकता हो सकती है इसका बोध हो जाने पर दोनों में स्वगत भी समाप्त होकर एकता आ जाती है वही यह देवदत्त है अर्थात किसी अन्य समय जिसे देखा था विपरीत होने पर भी उसे वही मान लेना यही लक्षण कही जाती है अतएव स्थूल देह से रहित ब्रह्म को नर कहते हैं पाँच महाभूतों से उत्पन्न स्थूल शरीर भोगों का आश्रय होता है उसे संपूर्ण कर्मों के भोग भोगने के लिए वृद्ध एवं रोगी होना पड़ता है